barasa बीत गई शरद ऋतु आ गई श्री सीता जी का समाचार नहीं मिला और राम जी बोलते बोलते कह गए सुग्री बहु सुधी मूड मिसाले सुग्री जी ने भी मुझे भुला दिया लक्ष्मण जी बोले यह तो हो नहीं था पावा राजकोष पुरनारी उन्हें जो चाहिए था वो मिल गया अब आपकी क्या आवश्यकता है राम जी के नेत्रों में, लाली माँ दौड़ गई क्रोध में भरकर बोले जय मारा मैं बाली, तैसर हाथों मूढ़ का काली जिस बाण से मैंने बाली का वध किया है वह बाण अभी भी मेरे तरकस में है सुग्रीव को मार दूंगा कल बड़े क्रोध में बोले लक्ष्मण जी हंसने लगे राम जी ने कहा मुझे क्रोध आ रहा है तुम्हें हंसी लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु क्षमा करें आपके क्रोध पर ही हसी आ रही है क्रोध शायद पहली बार किया है इसलिए करना नहीं आया हम से ही पूछ लेते इसके विशेषज्ञ तो हम हैं हम बताते राम जी ने का कोई गड़बड़ी हो गई लक्ष्मण जी ने का पूरी गड़बड़ी आपको सचमुच क्रोधारा का बहुत क्रोध आ रहा है तो आप मार देंगे सुग्रीव जी को बोले बिल्कुल मार देंगे कहा कब मारेंगे का, कल लक्ष्मण जी बोले ऐसा क्रोध ही नहीं देखा कि क्रोध आज आवे मारेंगे कल लक्ष्मण जी ने कहा ये कल का झंझट कौन करे हम आज जा रहे हैं उठाया धनुष चढ़ाया बाण जब राम जी तुरंत पिघल गए अरे लक्ष्मण सुनो सुनो सुनो सुनो मार मत देना मारना नहीं तो आप तो कह रहे भगवान ने कहा हमने कल मारने के लिए कहा कल थोड़ा ही आता है तो आप ऐसी बातें कर रहे थे लक्ष्मण जी से राम जी ने कहा कि तुम्हें भी ऐसी ही बातें करनी है पर मारना नहीं भय दिखाई ले आवहु तात सखा सुग्रीव देखो किसी ने पानी से पूछा कि पानी तुम पत्थर के जरा से टुकड़े को डुबा देते हो लोहे को डुबा देते हो लेकिन बड़े बड़े लकड़ी के वृक्ष बहते रहते हैं। उन्हें तुम डुबाते नहीं हो जल नहीं बोरत काठ को कहो कहाँ की प्रीति जल नहीं बोरत काठ को कहो कहां की प्रीति जल ने उत्तर दिया अपनों सिंचो जान यही बड़िन की बीत हमने इसे सींच सींच कर बड़ा किया है अगर हम ही डुबा देंगे तो हमारा बड़प्पन क्या रहेगा यह हमारे राम जी श्री तुलसीदास जी कह दे मेरे भलो कियो राम आपनी भलाई हो तो स्वामी द्रोही पे सेवक हित साई पाथ माथ चले तृण तुलसी त्यो नीचो पर बुड़तना बारी ताही ज्ञान आप सींचो ये तो जल की महानता है कि लकड़ी को नहीं डुबाता और लकड़ी की विडंबना देखो जल के सिर के ऊपर चढ़ के चलते जल ही न दिखाई पड़े ऐसे चढ़ के चलते पर भगवान भगवान है करुणा करुणाधली है सुग्रीव भले ही भगवान को भूले पर भगवान नहीं भूलते संभव है झंझटों में मैं तुमको भूल जाऊं पर नाथ दया करके मुझको ना भूला देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना लक्ष्मण जी ने कहा ठीक है मैं जा रहा हूं भगवान ने कहा कि डरा देना डरा देना पर उतने ही डराना जितने में वो आ जाए हमारे पास इतना ज्यादा मत डराना कि भाग ही जाए लक्ष्मण जी गए हाँ और बस गर्जना की जारी जामान जी ने सुग्रीव जी को पहले ही समझा दिया कि आपने राम जी का कार्य भुला दिया सुन सुग्रीव परम भय माना तब तक लक्ष्मण जी की जो आवाज सुनी तो सुग्रीव जी बोले हनुमान जी तारा के साथ आप जाकर प्रार्थना कर अच्छा आग लगी हो तो क्या करना चाहिए पानी बरसाना चाहिए अब लक्ष्मण जी का क्रोध तो आग है और क्रोध की आग लगी तो हनुमान जी ने जाकर क्या किया चरण प्रभु प्रभुस बखाना और भगवान का सूजस क्या है बरसई राम सुजस बर बारी मधुर मनोहर मंगलकारी <coughs> भगवान का यश बारी है और उस बारी का वर्षण किया लक्ष्मण जी का क्रोध शांत हुआ हनुमान जी लक्ष्मण जी को लेकर आए सुग्रीव जी के भवन में और बिठाया कहा पलंग पर अच्छा लक्ष्मण जी ने सुग्रीव जी के भवन में लक्ष्मण जी को हनुमान जी ने पलंग पर बिठाया क्या लक्ष्मण जी के लायक और कोई जगह नहीं थी वे बनवासी हैं तपस्वी हैं चौकी पर बिठाते तखत पर बिठाते पलंग पर हनुमान जी बोले हमने जान कर ऐसा किया है क्यों बोले किसी जीव को बहुत नींद आती हो और जिस पलंग पे वो सोता हो उस पे ज्यादा नहीं एक सांप दिख जाए तो नींद ऐसी उड़ती है कि कभी आती ही नहीं तो सुग्रीव जी जिस पलंग पर सोते हैं उसी पर शेषावतार लक्ष्मण जी बैठ गए अब नींद कैसे आवे अब तो नींद आ ही नहीं सकते लक्ष्मण जी सुग्रीव जी को लेकर आए और सुग्रीव जी ने यही कहा भगवान ने कहा सुग्रीव जी आपने मुझे भुला दिया सुग्रीव जी बोले ये माया तेरी बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन है माया तेरी बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन है राम दुख में सुख दिखला के बना दुख, दुख में की कृपा करके बारंबार निवेदन करता हूँ अपने मोबाइल को मौन रखें आशा स्विच ऑफ बहुत कृपा होगी बहुत कृपा होगी को रखें या मोन रखें, साथ ही चौदह तारीख रात आठ नौ बजे में सुख दिखला के बनाती दुख में सुख दिखला के बनाती, बनाती। बड़ों बड़ो को गुलाम बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन है राम माया तेरी बहुत कठिन है राम अज माया कितनी कठिन करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम कह क्रोध का बहुत बुरा परिणाम है लेकिन करता नित्य विरोध क्रोध का करता नित्य विरोध क्रोध का होता बुरा परिणाम लेकिन होता क्रोधित स्वयं तो होती बाणी बिना लगाम ये माया तेरी बहुत कठिन है माया ते बहुत तो कठिन है रा। माया बहुत तो कठिन है क्रोधित हो जाए तो वाणी पर कोई संयम नहीं रहता है रक्तमास हड्डी के ढेर पर चढ़ा हुआ है चाम देख उसी की सुंदरता हो जाती नींद हराम ये माया तेरी बहुत कठिन हैरा माया तेरी बहुत कठिन है माया तेरी बहुत, बहुत कठिन मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम भवन बनाता ऐसे जैसे हर दम मुकाम ये माया तेरी बहुत कठिन हैरा माया तेरी बहुत कठिन हैरा माया तेरी बहुत प्रभु तुम माया करुणा निधि है नाम नाथ निवेरो अपनी माया जीवल है विश्राम ये माया तेरी बहुत कठिन है ना। माया तेरी बहुत अतिशय देव प्रबल तव माया जे न मोह अस को जग जाया इसलिए प्रभु मेरा दोष नहीं भगवान ने हृदय से लगा लिया मित्र को सुग्रीव जी ने कहा जिसमें काम क्रोध लोभ तीनों ही न हो हे भगवान वो तो आपके समान है और जीव हूं मैं मैं तो माया के बस में हूं भगवान ने कहा बंदरों को भेजो तो अब बंदर श्री राम जी को प्रणाम करने जा रहे हैं प्रणाम करते जाएं दक्षिण दिशा की ओर जाएं <coughs> तो हनुमान जी कहा पाछे पवन तनय से रुनावा आगे आगे बंदर पीछे हनुमान जी किसी ने कहा कि राम जी का आशीर्वाद पाने में भी आप पीछे हनुमान जी ने कहा कि जहा कुछ पाने की बात हो वहाँ पीछे रहो रहो और और खोने की बात हो आगे आशीर्वाद पाने में में हनुमान जी पीछे और गुफा में प्रवेश करने की बारी आई तो जी ने तो कह दिया कि ये गुफा हमारे परिवार के लिए ही अच्छी नहीं है हमारे चाचा सुगरी और पिता बाली का झगड़ा इसी गुफा के पीछे हुआ तब से हमने गुफा में जाना ही बंद कर दिया तो आगे कह हनुमंत ही लीना वहां हनुमान जी आगे और आशीर्वाद पाना हो तो पीछे पाछे पवन तनय और ननुमान जी ने कहा कुछ लोगों के पीछे पीछे चलना चाहिए किन के पीछे का जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं उनके पीछे पीछे चलना चाहिए और हनुमान जी ने कहा मैं पीछे ही नहीं चल रहा हूं फिर पीछे पड़ा हूं जो भगवान को पाने के लिए आगे बढ़ते हैं हनुमान जी उनके पीछे पड़ जाते हैं ताकि पीछे न लौटने पाए और हनुमान जी तब तक पीछे पड़े रहते हैं जब तक कि राम जी से मिला ना हनुमान जी पीछे पीछे अब बंदरों ने भगवान ने देखा कि हनुमान जी पीछे पड़े हैं समझ गए कार्य करने में यह भी पीछे पड़ ही कार्य करेंगे जैसे ये हनुमान जी को भगवान ने पास बुलाया काज प्रभु निकट बुलावा। और पहला तो कार्य भगवान ने यही किया परसा शीस सरो पानी कर मुद्रिका दीन जन जाने भगवान ने माथे पर हाथ रखा मुद्रिका दी और यही राम जी ने रोते रोते कहा कहीं बल विरह बेगी तुम आए हो तीन बातें मेरे बल का वर्णन करना विरह का वर्णन करना और जल्दी लौटना लक्ष्मण जी ने कहा कि प्रभु हनुमान जी को तो अपना ही बल याद नहीं रहता ऐसी इनके बारे में किमदंती है कि अपना बल ही भूले रहते हैं हनुमान जी तो जब इन्हें अपना ही बल याद नहीं रहता तो आपका बल क्या बताएंगे भगवान ने मुस्कुरा कर कहा कि जिन्हें अपना बल याद रहता है वे हमारा बल भूले रहते हैं और जो अपना बल भूले रहते हैं उन्हें हमारा बल याद रहता है ये हमारा बल बताएंगे और आपने कहा कि हमारे विरह का वर्णन करना हाँ कहा तो तो हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी है ये जानते ही नहीं कि विरह क्या होता है जिनके जीवन में संयोग नहीं तो वियोग कहां से भगवान ने कहा इसीलिए तो जब इनका विरह नहीं है तो हमारे विरह का ही वर्णन करेंगे कहीं बल विरह बेग तुम आए, हो और भगवान ने हनुमान जी को मुद्रिका दी श्री सीता जी को यह मुद्रिका देना रामजू ने कपिपुंजन में सुत अंजनी को अपनाई के भेजो माथे पे हाथ की छांह करी कर मुंदरी हाथ गहाई के भेजो राजस न बोली सके तब नीर बहाई के भेजो संकट सीय को काटी वे हनुमान ही बान बनाई के भेजो राम जी ने हनुमान जी को भेजा सभी वानर वीर हनुमान जी के साथ जा रहे हैं अब दक्षिण दिशा की ओर बन बन में भटकते हुए एक अद्भुत बात है बंदरों ने सोचा मरण चाहत सब बिनु जल पाना सबको प्यास लगी और हनुमान जी को प्यास ही नहीं लगी क्यों कोई छाया में चले और कुछ चूसता रहे तो उसे प्यास नहीं लगती हनुमान जी छाया में ही चल रहे किसकी छाया में शीतल सुखदेही कर, कर कमल की छाया में चल रहे और चूस क्या रहे मेली मुख माही मुद्रिका मुख में रख ली किसी ने हनुमान जी से कहा कि मुद्रिका <coughs> मुख में रखने की चीज है <coughs> हनुमान जी ने कहा कि मुद्रिका तो मुख में रखने की चीज नहीं है पर इस मुद्रिका में जो लिखा है वह मुख में ही रखने की चीज है तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर राम नाम जिसके मुख में राम जी के कर कमल की जो छाया में चलता हो उसे कैसे प्यास लगेगी लेकिन करुणा कितनी सब बंदरों को प्यास लगी और सबको लगता था मरण चहत सब बिन जल पाना तब हनुमान जी ने एक ही काम किया चढ़ गिरी शिख चहु दिस देखा गिरी के शिखर पर चढ़कर चारों तरफ देखा और ऊपर से उन्होंने देखा एक गुफा है उसके द्वार से पक्षी आ रहे हैं जा रहे हैं हनुमान जी समझ गए कि भीतर अवश्य जल होगा नहीं तो पक्षी आते जाते नहीं सभी मानरों से कहा इस गुफा के भीतर हनुमान जी ने गुफा बताई लोग बोले तुम ही आगे चलो अब देखो कितनी अद्भुत कथा है यह संशय के बन में सभी बंदर भटक गए संशय किसको खोजने जा रहे हैं श्री सीता जी को और श्री सीता जी शांति सीता समानीता आत्मा रामो विराजते श्री जी शांति स्वरूपणी है भगवान शंकराचार्य कहते हैं तो शांति रूपी सीता जी को खोजने के लिए वानर गए और संशय के बन में भटक गए प्यास लग रही है मरण चाहत सब बिनु जल पाना प्यास अज ये प्यास बुझ नहीं सकती इस जंगल में तो बुझ ही नहीं सकती इसीलिए जगत जंगल है इस जगत के जंगल में प्यास तो व्यक्ति की बुझ ही नहीं सकती बिना गुफा में जाए तो गुफा क्या है आ, बड़ा सुंदर संकेत यह अंतर्मुखता ही गुफा है संशय के जंगल में भटकते हुए लोगों को अगर सुख शांति पानी हो तो अंतर्मुखता की गुफा में जाना चाहिए एक महापुरुष कहा करते थे अंतर्मुखी सदा सुखी बहर मुखी सदा दुखी अंतर्मुखी लेकिन अंतर्मुक्ता में जाया कैसे जाए हनुमान जी को आगे करके और हनुमान जी कौन जय जय जय हनुमान गुसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जब हम गुरुदेव को आगे करके उनके पीछे पीछे चलते हैं तब हमें अंतर्मुखता की गुफा में प्रवेश मिलता है और अंतर्मुखता की गुफा में एक देवी मिली अब यह भी बड़ा सुंदर संकेत है उस देवी का नाम है स्वयं प्रभा स्वयं का प्रकाश अच्छा स्वयं का भी प्रकाश होता है देखो एक सज्जन बोले हमें अंधेरे में कुछ नहीं दिखता अंधेरे में कुछ नहीं दिखता तो एक महात्मा बोले अंधेरा तो दिखता है अंधेरे में और तो कुछ नहीं दिखता पर अंधेरा तो दिखता है और जिसे अंधेरा नहीं दिखेगा उसे उजाला भी नहीं दिखेगा जिसे अज्ञान नहीं दिखा उसे ज्ञान कैसे दिखेगा यह स्वयं के प्रकाश में अज्ञान भी दिखता है ज्ञान भी दिखता है अच्छा चलो आपको एक और सरल बात बता दो मान लो कोई व्यक्ति दिन भर श्रीमित होकर शाम को परिवार वाले समाज वाले लोगों से मिलकर कहने लगा अब तो सोएंगे अपने कमरे में चला गया दरवाजा बंद कर लिया लाइट बंद कर दी पलंग पर सो गया कंबल ओढ़ लिया आंख बंद कर ली ठीक है अब जैसे ही वह सोया तो गहरी नींद तो आई नहीं सपना दिखने लगा अच्छा दिखता है कि नहीं? वहां बिजली भी नहीं है अंधेरा है कमरा बंद है कंबल ओढ़े हैं फिर सपना इतना साफ साफ दिखता है यह किसके प्रकाश में दिखता है न बिजली का प्रकाश ना अग्नि का प्रकाश न, न दिए का प्रकाश जिस प्रकाश में यह सपना दिखता है वही अपने स्वयं का प्रकाश है यही स्वयं प्रभा स्वयं के प्रकाश में तो अपने इस स्वयं के प्रकाश में यह मिलता कहां है <coughs> भीतर जाने पर ही मिलता है श्री हनुमान जी लेकर गए बंदरों को स्वयं प्रभा ने एक ही बात कही श्री सीता जी मिली नहीं मिली कैसे ढूंढा बंदर बोले कोई हम लोग आंख पे पट्टी बांध के घूमते नहीं आंख खोलकर एक एक कोना छाना है सीता जी नहीं मिली स्वयं प्रभा बोली इसीलिए तो नहीं मिली इसीलिए नहीं मिली क्यों आंख खोलने से नहीं जगत को देखना हो तो आंख खोलनी पड़ती है और जगत नियंता को देखना हो तो आंख बंद करनी पड़ती है आंख मूंद कर खोजते उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए आंखें बंद हों खुली न रहे खुली खुली दृष्टि बहेर मुखी और बंद आंख अंतरमुखी अपने भीतर खोजें अपने भीतर बंदर बोले तो हमने आंख बंद करके तो सीता जी को खोजा नहीं स्वयं प्रभा बोली मैं राम जी के पास जा रही हूं तुम नेत्र बंद करके जाओ तुम्हें पता लगेगा और बंदरों ने नेत्र बंद कर लिए उसने कहा पहले जलपान करो स्नान करो कंदमूल फल खाओ फिर नेत्र बंद करो <coughs> बंदरों ने नेत्र बंद किया अच्छा आप भरोसा कर सकते हैं कि बंदर कितनी देर नेत्र बंद करें बंदर तो वैसे ही चंचल नेत्र बंद किए डर लगा कहीं कोई खतरा ना हो तो आंख बंद करके तुरंत खोल दी जैसे ही खोल दी तो ठाणे सकल सिंधु के तीरा समुद्र के किनारे आगे समुद्र ही समुद्र है इसका अर्थ यह कि अगर हम महापुरुषों के वचन पर विश्वास करके नेत्र बंद नहीं कर पाते हैं तो संशय का समुद्र सामने लहराता रहता है इसीलिए महापुरुषों के वचन पर विश्वास करके आँख बंद करें इसीलिए लोग कहते हैं आँख मूंद कर विश्वास करो आँख बंद करके विश्वास कर लेना बिन विश्वास भगत नहीं तेहि ते ही विनुद्रवही राम तो परम करुणाधनी श्री राम जी ने इन वानरों के साथ श्री हनुमान जी को भेजा और हनुमान जी सदगुरु हैं और श्री राम जी इतने करुणाधनी हैं कि वानरों को श्री सीता जी की खोज में सदगुरु के साथ भेजा और इसका आशय यही है कि अगर हम भी सदगुरु के साथ रहकर आगे बढ़ेंगे तो भक्ति रूपी श्री सीता जी को शांति रूपी सीता जी को अवश्य प्राप्त करेंगे इन ही शब्दों के साथ यह वाक्य पुष्पांजलि भगवान श्री सीता जी के चरणों में अर्पित नाम संकीर्तन बड़े जय श्रिया जय जय जय श्रिया राम जय जै, श्रिया राम जय जय श्रिया राम को तो भुवीर सदस्य संसारा तो जय जय जय जय जय जय सज्जनों आप सबों को सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि कल प्रातः नौ बजे से भजन संध्या के साथ संत का कार्यक्रम होगा जिसमें कि ब्रज के प्राय सभी विभूति यहाँ पर उपस्थित होंगे और उनके दर्शन से हम लोग लाभ उठा सकते हैं जिसमें कि प्रमुख रूप से स्वामी श्री गुरुशनंद जी महाराज डॉक्टर श्याम सुंदर पराससर जी महाराज और बहुत सारे लोग हैं सबका नाम लेना बहुत बहुं, मुश्किल है कल प्रातः आप लोग 9 बजे से भजन संध्या के साथ इस कार्यक्रम को संत सम्मेलन को से लाभ उठाएंगे आप लोग से निवेदन साथ ही एक विशेष सूचना है महाराज जी के जो सी और डीपीडी का स्टॉल लगा हुआ है यह कल तक ही लगेगा यद्यपि कथा परसो पंद्रह तारीख संध्या काल तक चलेगी किंतु सीडी और डीवीडी का जो स्टॉल है वो कल तक ही रहेगा साथ में संत सम्मेलन का आप लोग ध्यान देंगे प्रातः नौ बजे से भजन संध्या के साथ कार्यक्रम प्रारंभ होगा जय श्री हम्म